अतो अनीशया सोच की मुह्य माण अनशया अपनी अपना जो सामर्थ्य था उसके अभाव समझ रहा है और क्या कहता है न कस्य समर्थ हो हम किसी भी कार्य करने में मैं समर्थ नहीं हूं पुत्रो मिनट हो कहता है कि मेरे पुत्र नष्ट हो गए मैं किसी को बचा नहीं सका मृता में भारिया पत्नी मर गई है? उसे भी मैं नहीं बचा सका किम आहारे भाई क्या आप जीवित रहकर क्या होना है सब तो चले चलेगा और मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा क्या करूंगा और जीवित करने से क्या लाभ है ऐसी दीन भाई इस प्रकार अत्यंत दीन भाव को प्राप्त कर जाता है इस दीर्था का दूसरा नाम अनीशा, इसी का नाम अनिशा कया अनिशया मंत्र मित्र क्या है शोचती संतप इस दीन भाव के कारण से अनीश भाव के कारण से वह संतप्त अनेक अनेक अनर्थ अनर्थ प्रकारे आपत्यमान के विवेकतया के द्वारा अविवेक को प्राप्त होने से बड़ी चिंता में डुबा आ जाता है सव जो इस प्रकार से वहां मनुष्यषु आजव जवी भाव आप। ऐसा है जो अज्ञानी जीव है प्रेत योनी तिर योनि मनुष्यों में आचोन अनवरतम निरंतर भटक रहा है जीवी भावना निकृष्ट भाव लेकिन लघु भाव कीड़े मकोड़े वाले भावों को भी प्राप्त कर जाता है ऐसी इसकी दुर्दशा अपने कर्म के रूपी वायु से प्रेरित होकर के प्राप्त आजम अनवरदी लघु भाव कर्म वायु प्रेमितया जवी भाव क्षेत्रियमादी सुंदर कहवीर आवरण विक्षेपय कार्य प्रश्न आवर्ण विक्षेद नवद्या के कार्य इसमें आवरण क्या है विक्षेप क्या है पर ईश्वर भाव अप्रतिपत्ति रेव अनिशा आवरण अब ईश्वर भाव का अप्रतिपत्ति उसकी जो है हम ईश्वर ऐसा नहीं मानना ईश्वर ऐसे दृढ़ कर लेना उल्टा इसी का नाम अनिशा वो अनिशा का ही दूसरा नाम आवरण है सोचती जो शब्द आया है मूल में वही विक्षेप को बताया उभय हेतुर अनिर्वाच्यम अज्ञानम मोह इन दोनों का कारण अनिर्वाच्य अज्ञान का दूसरा नाम मोह है मुह्यमा शोचती मुह्यमानीशा आवरण हो गया शोचती उत्सप हो गया मोह अज्ञान हो गया तेन विशिष्टा इन तीनों से विशिष्ट करके के अनेक प्रकार अहंकरो इत्यादि भी अहम आम जो है भोक्ताश्मी इत्यादि के द्वारा अविवेकपूर्वक ताजात्म्य आप के ताजात्म को प्राप्त करके वह बारंबार अनेक प्रकार का योनियों में बड़ी शीव्रता के साथ तीव्रता के साथ निरंतर भटक रहा है ऐसा यह जीव पर उसी के इस भटकाव में अनेक जन्मों का बीचों भी बीच में कभी न कभी कुछ जिसमें बहुत पुण्य कारु के कारण से जन्म होता। जन्म है है उस में क्या होता कदाचित अनेक दर्शित योग मार्ग अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग शमद मान संपन्न समाप्ति उत्तरा जुष्टम, जुष्टम यदा। यदा के जब ऐसे, यदा यस्मिन काले, जिस समय ऐसे हो जाता है कदाचित कभी अनेक जन्मों में किया हुआ पुण्य के वजह से कभी ऐसा भी जन्म मिला जिसमें शुद्ध धर्म संचेत निमित्त था निष्का कर्मानुष्ठान और उपासना रूपी शुद्ध धर्म शुद्ध धर्म का मतलब क्या है हिंदू धर्म शुद्ध धर्म है ना? शुद्ध धर्म मतलब निष्काम कर्मयोग और निष्काम उपासना इसी का नाम शुद्ध धर्म है और कामना जोड़ दिया तो अशुद्ध हो गया धर्म का मतलब यागाजरे बर्मा कर्म का नाम धर्म होता है उसे शुद्धता और अशुद्धता तो क्या है कामना है तो अशुद्धता है कामना नहीं है तो अशुद्ध जितने भी यज्ञ जाप, तब जब पूजा पाठ जो भी हम करते हैं कामना जुड़ गए ये ये सब धर्म। अनित्य फल देंगे। कामना छोड़ दोगे आपका सारा कर्म हो सारा पूजा पाठ ध्यान भजन जाप, तप निष्काम कर्मयोग जो भी आपने किया किसी भी प्रकार का योग किया भक्ति योग हो ध्यान योग हो क्रिया योग हो कोई भी योग हो सकल योगों का अंदर आ जाता है शुद्धता शुद्ध धर्म संचित उस संचित में संपादित जो ये निमित्तम निमित्तता अपूर्व रूप उस अपूर्व से क्या हो गया के नचित परम कारुण कोई परम करुणा वही गुरु संत मिल जाते और क्या करते हैं आपको सम्यक योग मार्ग को दर्शाते हैं दर्शित योग को अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग त्याग संपन्न लेकिन उनके दर्शाने से काम चलेगा नहीं वह शिष्य को क्या करना चाहिए कद अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्व त्याग दम आदि साधनों संपन्न होकर समाहित अंतकरण वाला होनी चाहिए ऐसा होते हुए सन जुष्टम उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है जो सेवित है सबके द्वारा किनके द्वारा सेवित है अनेक योग मार्ग योग मार्गो ये शांत योग मार्ग मैंने योगी भी करता है योग मार्ग को अपनावे योगियों के द्वारा जो सेवित है विभिन्न प्रकार के योग मार्ग हैं इन किसी भी योग मार्ग के द्वारा चाहता क्या हर आदमी हम कोई भी योग कर रहे हो उस योग से हमें परमात्मा मिले मोक्ष मिले ये सब चाहते हैं चाहे भोग योग भी हो भोग भी एक योग है है ना हर चीज एक योग है जीना भी एक योग है मरना भी एक योग है सब कर्म ही है हर कर्म योग कहा जाएगा सकाम है तो अशुद्ध धर्म प्रदान करने वाला योग है निष्काम है तो शुद्ध धर्म प्रदान करने वाला इसे कहते हैं योग मार्ग ही का टिप्पण योगी भी कर्मी कर्मीश्च और कर्मियों के द्वारा सेवित केवल कर्मी और विभिन्न मार्गो के द्वारा ईश्वर की उपासना करने वालों के द्वारा सेवित है जो यदा ये पश्य ध्यामारो यदा मन काले पश्य देखता है वो सेवित परमात्मा ब्रह्म को कैसे देखता है वो से? ध्यान करता हुआ है। क्षण असंसारिक किसको रहा है? जो योगियों के द्वारा और कर्मियों के द्वारा सेवित हुआ दूसरा कौन है जिसको वह ध्यान से अनुभव ध्यान करता हुआ अनुभव कर रहा है कह वह है किसी वृक्ष रूपी उपाधि वृक्षोपाधि लक्षणा विलक्षण वृक्ष है प्रकाशक द्योतक जिसका उससे जो विलक्षण है ऐसा जो इशंग। इशंग का मतलब असन या पिपाशाशोक मोह जरा मृत्यु अतीतम इत्य ईशम का मतलब भू को असना पिपासा शोकर मोह बुढ़ापा और मरण इन सब सबको अतिक्रमण किया हुआ है जो वो है। सर्वस्य सर्वस्व जगत संपूर्ण जगत पर अनुशासन करने वाला है इसलिए भी वही ईश अयम अहम अस्मी आत्मा सर्वस्व और क्या अनुभव करता है साधक ये ध्यान करने वाला ब्रह्म ध्यान करने वाला अनुभव करता है यह संपूर्ण जगत का आत्मा ही हूं अयम अहम अस्मी ये जो आत्मा है जो ब्रह्म है जो ईश है वह मही हूं जो सभी का आत्मा समाह सम और ज्ञान भो रहा है सकलो भी स्तित्व को समतत्व जो ब्रह्म तत्व को देखा नेत्रो अविद्या जनित उपाधि परिचिन्नो मायात्मा इति मिथ्यात्मा इतनी करता माया मिथ्यात्मा और अब दूसरा अनुभव नहीं करता दूसरे को कौन दूसरे को नहीं करता जो अविद्या जनित उपाधि से परिचिन्न है उस जीव भाव को अनुभव नहीं करता जो कि मिथ्यात्मा था तीन आत्मा होते हैं ना मुख्यात्मा मिथ्यात्मा गौण आत्मा मिथ्यात्मा को ही मायात्मा भी कह दिया जाता शब्द मायात्मा शब्द मिथ्यात्मा के लिए विभूति महिमान और महिमा को भी अनुभव करता है अस्य महिमानम की बात क्या थी अब कहते कि भाई वह भी उसका इबोति को महिमा को क्या है महिमा क्या है उसकी विभूति जगदाकार विवर्थ होकर के अनुभव में आ रहा है ना जगत ही उसकी भूति जगत रूप अशैव ममा परमेश्वर से मुझ परमेश्वर का यह महिमा है विभूति है इस जगत रूप में भाषित होता हूं यह दैव इस प्रकार से कौन अनुभव कर रहा है ध्यान करने वाला योगी साधक अपने आप आपको क्या मान रहा है मैं सभी का आत्मा हूं सर जगत का ही आत्मा हूँ जगत रूप में न मैं ही बाधित हो रहा हूं मैं वह परमेश्वरी हूं मुझ परमेश्वर इसने मम परमेश्वर से मुझ परमेश्वर से अलग नहीं है ये मैं ही परमेश्वर हूं और मैं परमेश्वरी रूप हूं मैं इस जगत रूप में दिख रहा हूं और इसलिए यह सब मेरी ही महिमा है इसी को रामदेव ऋषि की प्रश्न सूर्यम आनेस मई सूर्य मयी सूर्य दृष्ट तदाशोक से दृष्टा साक्षीभूत अपने आप को शोक आपको तबीत शोको शोकसागरा प्रत्योति संपूर्ण शोक सागर से वह विप्रकृष रूपेण विशेष रूपेण प्रकृष्ट रूपेण मुक्त हो जाता है अर्थात कृत हो जाता है ऐसा शेष अध्यार करना चाहिए विध शोकों के साथ अन्यो भी मंत्र इदमे अर्थम बाहस विस्तर एक और मंत्र इसी अर्थ को और विस्तार से समझाने की कोशिश करता है दृष्टान्त आदि के द्वारा यदा पश्य पश्यतेक्म वर्ण कर्ता रमीशंशं ब्रह्मयोनि तदा विद्वान् विद्वान्ण्यपापे विधूय निरंजन परमं चेतन जीवात्मा चेतंजीवात्मास्व प्रकाश यदा पश्य पश्य उपश्य स छांद यदा पश्चात पश्यती जब यह तत्व द्रष्टा अपने अनुभव करता है रुक्म वर्णम पश्य रुक्म वर्णम का तात्पर्य अविनाश है? है रुक्म कहते किस वो? सोना गोल्ड स्वरुक्म कहते सोने के रंग को देखता है सोने का रंग को देखने से क्या मिलेगा और विशेषण किसका कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम रुक्म इसे रुकमाणम से तात्पर्य स्वयं प्रकाश अविनाशिक प्रकाश जैसा सोना चमकते रहता है और उसकी चमक का कभी नाश नहीं होता ऊपर मल जम जाए तो भले उसके चमक ना दिखाए लेकिन उसके चमक और रंग वगैरह सब क्या है आज जितना भी उबालो जितना भी गलाओ उबलने दो तो भी उसका रंग बदलता नहीं न उठ जाता है इसलिए नक्षण किया सोने का अत्यंत अनल संयोग्य अनुच्छिद्य मानो द्रव्य विशेष अत्यंत अनल भयंकर आग जलाओ जितनी भी जलाओ आप हाँ। जितनी भी टेम्परेचर दे दो वो गलेगा लेकिन जलेगा नहीं ये स्वर्ण भाषमा कैसे बनाते हैं? बताया ना हाँ मेढक के पिशाब से उसको में सोने पर डाल दो सोना गल जाए स्वर्ण भाषण ऐसा पिशाब किसी चीज से नहीं गलता और वैसे ऐसे दो चार आइटम है जिसे गला जाता है को। तो जैसे उसका रंग भी नष्ट नहीं होता अविनाशी उसका चमक जब प्रकाश है वह भी अविनाशी है उसी प्रकर आत्मा जब ब्रह्म इसका प्रकाश भी अविनाशी इसे रूप में वर्णन यहां सादृश्यता की रेखा गया करता ईशम पुरुषम स्वर्ण के समान प्रकाशमान स्वर्ण वर्ण और ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान है ब्रह्मण योनि ब्रह्म योनि ब्रह्म चोनिश्च ब्रह्म होता हुआ सारा जगत का कारण भी है वो वह पुरुष है संपूर्ण जगत का करता है और ईश है सर्वशास्त्र है ऐसे कोई यदा पश्य पश्यती जब यह दृष्टा अनुभव करता है तदाप वह दृष्टा विद्वान पुण्य पापय पुण्य और पाप के बंधन भूता कर्म उसको अज्ञान कर। में मूल सहित नष्ट करके विधूय दग्धवा भस्मीभूत करके निरंजन परम साम्य उपयती निरंजन ने निर्प भाव को प्राप्त करता है सगल क्लेशों से रहित हो जाता है परम परम ने प्रकृष्ट जो निर्देश साम्यता है उसको वह प्राप्त कर जाता है द्वैत भाव में स्थिर हो जाता है द्वैत विषय जो साम्य है जो है वह सब निचला भाव हो गया धूल के अपेक्षा सही है और उत्कृष्ट भाव का है यह समझो भाषिका यदा पश्य पश्यती ऐसे होना चाहिए पश्यतः विद्वान साधगितर्थ कौन देखता है देखने वाला देखता है तर्द पश्य पश्य देखने वाला देखता है देखने वाला कौन है वो विद्वान ज्ञानी विद्वा पश्यत पश्य पूर्वज पूर्वज यहां पर भी छात्र समझ लो इसलिए पूर्वज कह दिया ज्योतिष स्वभाव रुकमर्णम के अर्थ सीधे सीधे करके वाचका स्वयं ज्योति स्वभाव स्वयं प्रकाश स्वभाव कैसे अर्थ निकाला आपने रुक्मस्य से युवा ज्योति इति रुक्म के जो सोने का जो प्रकाश है उसके समान है प्रकाश जिसका ऐसा अविनाशी प्रकाश वाला है सर्वस्व जगत किसका करता है ये ब्रह्म संपूर्ण जगत का ही करता है ईशम पूर्व मंत्र में ईश्वर की व्याख्या हो चुकी है इसे उसके द्वारा व्याख्या न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं पुरुषम उसका मैंने एक बार बोल चुके हैं जया नहीं बोल रहे हैं कर करेंगे, फिर बाद में पुरुष मान करके दो अर्थ करेंगे ब्रह्म शब्द का पहला कर्मधार ब्रह्मच तद योनिश्च असौ ब्रह्म योनि तम ब्रह्म योनिम एक अर्थ हो सारे जगत का कारण है वह ब्रह्म निरुण निराकर होते हुए भी इस जगत का जो कारण है ऐसे तत्व का नाम ब्रह्मयोनि अतः दूसरा अर्थ अर्थ है तो ब्रह्मणों परस्य अपरपरम हिरण्यगर्भ परम का योनि कारण है जो वह ब्रह्मयोनि इधर तो सायदा यदा श्यती वह विद्वान विवेकी पुरुष जब इस प्रकार के अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो ता, ता, विद्वान पश्या वह जिसको पूर्वार्ध में पश्य शब्द से कहा जाता है देखने वाला अब अपने साक्षी अनुभव करने वाला जो तो जो था वो क्या करता है पुण्य पापे बंधन भूते पुण्य पाप क्या है पाप बंधन का कारण नहीं पुण्य भी बंधन का कारण पुण्य पाप दोनों नष्ट हो जाना चाहिए बंधन बोते कर्म नहीं केवल कर्म नष्ट होने से पाया नहीं समूले कर्म का भी जो जड़ कारण तो है अविद्या नष्ट होनी चाहिए विधूय निरस्य विधूय विधु अर्थ होता है झाड़ने से झाड़ करके झाड़ने का मतलब ये अपने से अलग करना अपने से अलग करने का मतलब क्या है कहीं दे तो के रख दोगे क्या इधर जला क्या नष्ट करके इसका निरंजन अंजन से रहित है लेप से रहते है निर्ेप अंजन कहते हैं लेप को आंख की काजल को क्या अंजन बोल अंजन लगा दिया और एक लेप कर दिया है लेप को हो, अंजन को बाधेगी और निरंजन मन लेप रहित निरलेप है आत्म पर किसका लेप है अविद्या का लेप है माया का लेप है उसे रहित हो जाना न माया अविद्या निरंजन निरलेप निर्लप है विगत तात्पर्य है असकल क्लेश रहित है परम प्रकृष्ठ निर्दिश पर मन प्रकृष्ठ निर्दिश क्या निर्देश समयलक्षण उपैति होगा मन प्रतिपद्य अभव प्राप्त करता है अद्वैत रूपी समता को प्राप्त करता है द्वैत साम्यावांची अतो अद्वैलक्षण साम्य उपैति प्रतिपति भेदाधिकरण क्योंकि साम्यता तो द्वित्व भी है पूरा वैशेषिक दर्शन ही कहा साधर्म्य और ज्ञान से मोक्ष होता है साधर्म वैधर्म ज्ञा निश आधिगम इसे पूरी साधर्मणन करते हैं। अब एक पांच भूत ले उसका लाँचों में भूतत्व नाम का सामान्य धर्म है और पांच में मूर्तत्व नाम का सामान्य धर्म है इन चीजों में द्रव्य सामान्य धर्म है इन चीजों में एक उपादान समय कारण है इस प्रकार से वस्तुओं का परस्पर में तुलना करके किन धर्मों में समान है कौन किसके साथ है ये सागरम्यता का वर्णन करते हैं द्वित पदार्थों में भी साम्यता तो है है सादृश्यता बनता है तो तो साम्य से ही है। इस नहीं, इसके तो है साम्यानी क्योंकि उसमें कर्तृत्व आदि का अभिमान रहता है कर्तृत्व आदि का अभिमान न रहने के कारण शरीर शक्ति के शुभा कर्म अदृष्ट जो थे वो और आगे उत्पन्न नहीं कर पाते शरीर आदि को फलत भोग से प्रारूप नष्ट हो जाने के पर वह विधेयक कैवल्य को प्राप्त कर लेता है अद्व्य लक्षण परम साम्यपति ब्रे निर्देम स्वरूप है अनाम रूप ब्रह्म रूप नाम रूपा जो रहित जो ब्रह्म है उससे अभिन्न स्वरूप को वह प्राप्त कर जाता है ये इसका समझना चाहिए चार नंबर टिप्पणी और में क्या होगा नाम रूपा तथिता सारूप्यता ऐसा अनेक प्रकार की मुक्तियां मानी गई है प्रत्येक लोक में प्रत्येक देवता को लेकर के उस देवता के लोक में जाना सालोक हो गया आगे पीछे घूमना हो गया साथ साथ चलना सायुज हो गया और तदरुप को प्राप्त कर गया सारुख्य हो गया ऐश्वर्य प्राप्त कर गया सार्थी हो गया मुक्ति का अनेक स्टेज बना दिया बहुत आता में है द्वैत में नहीं हो सकता परम साम्य विशेषण परम क्यों दिया उस पर इतना बहुत जोर देना बाशी का द्वैत में भी साम्यता है कोई संशय नहीं हमें लेकिन हमें वह द्वैत निरूपिता जो साम्यता प्राप्त कर लेते हैं तो से क्या होगा वो वो अनिथ्य होगा ना लौटना पड़ेगा उसका भोग करके छीने पुण्य मर्त लोग इसीलिए विशेषण गया परमम साम्यम परमम का मतलब है अद्वै लक्षणम साम्यम अद्वयलक्षण साम का मतलब क्या नाम रूपा रहित तो विशुप्त जो ब्रह्म है उसकी अभिन्न रूपता को प्राप्त करना ही जो है किंचो हिशी हर्वभूत भवदेनातिवादी विद्वान भवदेना क्रियावान ष ब्रह्म विदां यह जो प्राणों का प्राण परमेश्वर है एश यह प्राण यह जो सकल इंद्रियों में प्राणों का भी जो प्राण है वह परमेश्वर है एश वह संपूर्ण भूतों के रूप में विद्यमान है सर्वभूत विविध भावे भाती भाग सगल भूतों के द्वारा भूतों के रूप में भी वह विद्यमान है समझा विजानंद ऐसे चीज को साक्षात्कार करके विद्वान नातिवादी भवते मैंने भवती वह विद्वान अतिवादी वह तत्व तो ज्ञान नहीं अतिवादी कभी नहीं होता है अति अब किससे करेगा वो अपने से भिन्न दूसरा रहा नहीं, तो किसे तो ही नहीं तो किस भिड़ेगा अपने से भिन्न दूसरा दिखता है तो भिड़ंत होता है उपाधि कोई विरोधी नहीं उपाधि के प्राग कर्म है ये तो भगवान ने गाजुन गौ निमित्त मातरम भव से हमने सब निपटा दिया है ऐसे उपाधि का खेल है तो अपना बाण छोड़ दे रहो जैसे सिनेमा में होता है कौन नहीं जानता रामलीला को सब जानते हैं रामायण है को क्या देखते हैं वहां ओ राम है ये बाण चला रहा है और रावण है वो मर गया मरने का भी नाटक ही हो रहा है मर थोड़ी गया वास्तव तो में रावण जो बना था इसे नाटक में बढ़िया ढंग से मर गया तो आदमी चले तो उठ के खड़ा हो जाता है और कहते क्या, क्या कर रहा तू तो दो चला लोग नहीं बोल रहे वंश मैं सुना रहा है ऐसे नाटकों को देखें देख्चर महात्मा होता है दक्षिण में लोग शनि महात्मा जैसा आपको रात भर चलता है स्थिति ऐसे हो जाए शनि पर वास्तव शनि आ जाता के ऊपर आ रहे ऐसे भयंकर रोग चाल चलता है वो आदमी डर जाती सब एक बार एक जगह तो ऐसे हुआ वो सीधा स्टेज से उतर के आ गया जिस भक्त कृपा करने के लिए वो भग दौड़ता है वो भी पीछे पीछे जाते से नहीं। तो ऐसा विकराल वृद्ध एकदम क्रोधावेश एकदम आ गया को उसको मारने ही चल पड़ा वास्तव में ही तब तो भाग्य स्टेज से और ढूंढ रहा हो और पब्लिक के बीच में उतर गया स्टेज सब क्या करें उसको चारों तरफ से आरतियां लिए कि खड़ा हुआ लोग इधर से थोड़ा एक कदम आगे आरती उतरने लग जाए उधर से उधर दूसरे से आरती लग जाए चारों तरफ से अच्छा आरती हो लगा उतरे धीरे धीरे देवता शांत देवता सवाल ऐसी भावा वेश में वो एक्टिंग करते सचमुच में आज किसी पर रावण नहीं आया रावण आ जाते तो मुश्किल हो जाता ना है न राम आया, इसे लोग कहते छोटे मोटे देवता तो आसानी से आदमी के ऊपर आ जाते हैं बड़े जो मुख्य वो नहीं आते ना असुर आता है ना मुख्य देवता छोटे मोटे देवताओं का आह्वान कर लो भाव से करो तो अपना सवार हो जाए। इसे कहते हुआ किससे बात करेगा वो तो की भेद को लेकर सारा नाटक चल रहा है और देखने में लगता है विवाद हो रहा है लड़ाई हो रही है महाभारत युद्ध हो गया यह औपायिक महिमा थी आत्म क्रीड़ा क्योंकि वह अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला है अपनी आत्मा में रमण करने वाला है क्रीड़ा और रमणम में थोड़ा अंतर है कीड़ा भाई साधन की अपेक्षा करता है और रमन भाई साधन की अपेक्षा नहीं है भाई विशेष प्रीति मात्र वो मन में रि रति भाव रमन जो है मानस होता है और क्रीडा बाह होता है जैसे लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को देखती है वो जाना है झड़क पे लड़का लड़की देख ली ओ अच्छा सुंदर लड़का है और मन में उसके रमण शुरू हो गया मानस मानस प्रीति मानस हो जाता है वो रतिभा हो गया एक दूसरे शरीर का ही संबंध हो गया वो कीड़ा है आत्मा में ही क्रीड़ा कर रहा है उसके कोई तीसरा भाई वस्तु की जरूरत नहीं करने मतलब आत्मा में ही रमन कर भाई विषय प्रीति नहीं है उसको आत्मविषय प्रीति है क्रियावान ज्ञान ध्यान वैराग्य की क्रियाओं को करने वाला है वो, वो आप कर्म कांड नहीं करता जो आत्म क्रीडे आत्मृति है वह कर्म उपासना नहीं कर सकता तो करता क्या है वो ज्ञान ध्यान वैराग्या क्रियाओं का संपादन करने वाला है वो एश ब्रह्म विदां वरिष्ठ ऐसा जो पुरुष है वह ब्रह्म ज्ञानियों माना गया है अभी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में ऊंचाई पर पहुंचा हुआ भाष्य किंचा यो प्राण से प्राण है जो प्राणों का भी प्राण है वह पर ईश्वर वह परमेश्वरी है ही ऐसा प्रकृत जो की प्रकृत है जिसके पर विचार चल रहा है क्षण में तृतीया कीट पर्यत के द्वारा जो विविध रूपेण भाषित होने से विभाती है वो जिसके द्वारा लक्षित किया जाए लक्षण इतिया जटाभिस्तापस अध में लक्षण में तृतीय विभक्ति चित्तमु भाव में होता है सर्वभूत सर्वतान विभान विशिष्ट है। ब्रह्म इसे कहते हैं जटा भी तापस जटाओं को देख के है कि महान तपस्वी है बाल धोने को समय नहीं मिला नहाने को समय नहीं इतनी तपस्या गया बैठे बैठे धूल भर भर के भर भर के जठा बन गया सब लोग तो डुप्लीकेट बनाते हैं आज के जमाने में जितनी लंबी उतना जोड़ते जाते है डुप्लीकेट ऐसे महात्मा किसी के इसमें हाथ में गोल तो कर लेता है इतना लंबा बना रखा है छोड़ देगा तो वहां तक लंबा भी अच्छा फुट। फुट है फुट छह फुट लंबा आदमी जब जब जब बाल खोल देगा तो तो धरती पे झाड़ू झाड़ू मार बढ़िया आप इतना है फुट का ये चलेगा तक हाथ बांधना पड़ेगा चल नहीं पाएगा और जब मार लगा ऊपर तो इतना ऊंचा तो चला जाता लंबा चौड़ा तो सरल महात्मा है सरल स्वभाव तो नाटक बाज तो है तो ही और अंग्रेज भी इतनी बड़ी अंग्रेजी नहीं जानते लेकिन जान जानिए सबसे अंग्रेजी में बोलेंगे तो, तो करते हैं नए वैसे बाग महात्मा सरल स्वभाव का गंगोत्री में काफी उन्होंने तपस्या की है तो ऐसे लोग भी होते हैं इसे जटा भी तापसा ऐसा जिस प्रकार से व्याकरण में दृष्टान दिया वैसे हमें सर्वभूत ही में भी जो तृतीय है ना उत्तम तो भूत लक्षण के लिए है उसके द्वारा लक्षित होकर दूसरा ज्ञापित हो जाता है दिखाई दिया, बिजली से बिजली के अंदर क्या हुआ वृक्ष लक्षित हो गया इसी प्रकार ये ब्रह्मा जल कीट पर्यंत जो यह जगत इस जगत के रूप से ही वह ब्रह्म भाषित हो, है। भासित हो है। भासित होता है। रहा है जगत रूपेण ब्रह्म भाषित हो रहा है इस प्रत्या सर्वभूत ही सर्वभूत सर्वात्मा सनि क्या मतलब सगलभूतों में सभी का प्रत्यत् वह ब्रह्म सर्वव्यापक होकर भाषित होता है विविध रूपेण दीप्त हो रहा है विविध रूपेण प्रकाशित हो है एवं सर्वभूतस्तम यह साक्षा जात भावे न अयम अहम अस्मी विजान विद्वान इस प्रकार सगल भूतों में सिमा को जो कोई पुरुष साक्षात अपनी आत्मा से अभेद का अनुभव करता क्या अयम अहम अस्मी ये जो आत्म प्रत्येक आत्मा है यही मेरा वास्तविक स्वरूप है यही मैं हूं ऐसा जो अनुभव करता है विजानन विद्वान, विद्वाजा विद्वान जानता है ज्ञान वाक्यान ज्ञान मात्र से सब सबसे सा भवते। भवते बना सातोर का नवती अन्वयन के साथ होगा वह न भवती क्या नहीं होता है वह किम न भवती अतिवादी वो अतिवादी नहीं होता जो मिल जाए सिर्फ शास्त्र करें ऐसा नहीं होता दक्षिण में दो महात्मा है इन तो सब काफी बुढ़ा हो गया है वो दो महात्माओं का स्वभाव है किसी भी मंच में जाएंगे वो कहेंगे मेरे को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा तभी तो मैं मंच में आऊंगा तुम्हारे कार्यक्रम में पुराने हैं प्रसिद्ध हैं इसलिए हर व्यक्ति चलो महाराज आप ही को अध्यक्ष बना देते आप आ जाइए कार्यक्रम में क्योंकि आने से लोग कदा घोड़ा महात्मा आ गया और करता क्या है लेकिन स्वभाव उसकी है जो भी उसे पूर्व कह चुके हैं अंत बोले का अध्यक्ष होने के नाते जितने लोग जो भी बात का सब क्रम से खंडन कर किसी को अति वदन कर स्व से भिन्न को मान रहा है और वो जो कहा उसको उसको नीचा दिखाना है वो सब खंडन करता है दो है उनमें से एक तो अब काफी ठंडा भी पड़ गया एक तो ऐसा विचित्र भस्म लगाना नहीं ये नहीं तलक सब दोंगे ये सर्व संप्रदाय खंडन सर्वधर्म खंडन तो उसकी एक ही सिद्धांत जो तुम बोलोगे खंडन करना है मेरा अपना कोई सिद्धांत नहीं अरे कोई भी कुछ भी कहे हो खन कर दे हो एक बार ऐसे पांच मिनट के लिए हम लोग बड़गाम करके जगह गए थे वहां थे। तो ऐसे पांच मिनट के लिए बैठे उनकी उनके कार्यक्रम सबरे थे हमारा शाम को था तो हम दोपहर पहुंचे तो कार्यक्रम समाप्त करके भोजन करके वो बैठे थे जाने की तैयारी में थी लगभग तो पांच मिनट मिली बैठे ऐसे हम सुने थे उनके बारे में पहले से ये आदमी है ये क्या करता है वो सफेद में रहते थे तो उसने नमोनारायण नहीं कुछ है मैंने नमोनारायण करा विद्वान संत है ठीक है सफेद दो पीलाओं में क्या मतलब कुछ नहीं बोला हम अपने आप कुर्सी लेके बैठ गए कुर्सी थी वो सब कुर्सी में ही बैठे थे कोई नीचे तो बैठा ही नहीं था तो हमारे साथ जो महात्मा थे उन्होंने बता दिया हम लोग जहाँ पढ़ाती से क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते अरे इसमें क्या लग रहा है तो नहीं है है क्या क्या होता होती सब गलत मैं कर चुप था तो कोई रिएक्शन नहीं कुछ नहीं बोल रहा अपने उनके भगत लोग काफी बैठे हुए थे हम जो कहते हैं वो काट नहीं सकता है चुप तो था, तो था इसलिए बोल रहा हम तो कहते हैं इसको काटने है। भी चुप था देखो कहाँ तक चढ़ता है चढ़ने दो थोड़ा पार लोग का देखो अद्वितीय तो है अरे हम हमारा अद्वितीय कैसे हो सकता है ऐसे तो बोलने शास्त्र क्या कहता छोड़िए क्या दिखाई दे रही है आप है ना आप है कि नहीं है? मेरी बात आपने काटा ही नहीं खंडन नहीं किया छूट गया जो भी कुछ कहते तो जो काट आपने कहा ना आपने मेरा बात मैं नहीं हूं बोल सकते आपने कहा आप है यह सच है कि बोलो आप नेक्स्ट पॉइंट मैं हूं मैं मैं सत्य हूं जो सत्य है वो एक है कि दो है बताओ एक ही हो सकता दो तो नहीं सकता पर आज आ गया कि नहीं आ गया चल उठ के चला लो गया लोग ऐसे खोपड़ी वाले युक्ति से मुक्ति करनी पड़ती है अरे तुम अपनी अस्त को कहां से तो खंडन कर दोगे के बातों को तुम खंडन कर सकते हो तो अपने तो खंडन नहीं कर सकते हो और अपना जो अस्तित्व है, वही सभी का अस्तित्व करोगे बात महानी हो अस्तित्व मान रहे हो अपने खुद का और दूसरे के अस्तित्व को अपने से अभिन्न नहीं मानते ही तो अज्ञान है इसे खंडन करता है और जो अपने से अभिन्न दूसरे के अस्तित्व मान लेता है तो खंडन नहीं कर सकता वो अतिवादी नहीं नातिवादी भगवती मैंने अतित्य सर्वान अन्युम शील मसी के अतिवादी अन्य सभी को अतिक्रमण करके बोलने की जो स्वभाव वाला होता है उसको अतिवादी कहते कर देवभाव वाला नहीं है वह अनतिवादी है और ये जब ज्ञानी होता है वह कभी अतिवादी नहीं होता है। साक्षात आत्मा प्राण से प्राण विद्वान अतिवादी स जो इस प्रकार विद्वान है साक्षात्कार कर लिया है आत्मा को प्राण का भी जो प्राण है जान लिया वह विद्वान कभी अतिवादी नहीं हो सकता सरम यद आत्म ही वह दृष्टं क्योंकि उसने जब यह अनुभव कर लिया सब कुछ मेरी आत्मा ही है उससे अलग कुछ भी नहीं है ऐसा दूसरे देख लिया तो किसोत दे? पताओ वदे आत्मे अभूत त्रश्येन जिग्रे जिग्रे कन कं विक मंत्र य हाँ जिसके दृष्टिकोण में अपने से भिन्न कोई अपर माने दूसरा अन्य व्यक्ति दिखाई दे रहा हो सा ऐसा सो मूढ़ व्यक्ति है वह अपने से भिन्न दूसरे को तद अतीत्यमण करके बोल पड़ता है दबाने के लिए बोलता है उसको हराने के लिए बोलता है उसे परास्त करने शुद्रपता भाव में लाने के लिए बोल सकता है अयंत विद्वान आत्मान्य न पश्यति, नान्य छोड़ती नान्य भी जाना ये जो विद्वान है स्व भिन्न कोई दूसरे को देखता नहीं है स्व से भिन्न किसी को सुनता नहीं है स्व से भिन्न किसी को जानता भी नहीं है सबको आप तो नहीं देखता उपाधि दृष्टिया व्यवहार अलग है आत्म दृष्टिया व्यवहार अलग है शंकराचार्य के जीवनी में तो सुंदर दृष्टान्त आता है इस विषय में उपाधिक दृष्टिया पहले उन्हें व्यवहार किया चांदाल आया सामने रास्ता छोड़, ऐसा बोल दिए। क्या था ये, उपाय दृष्टि से मैं एक संयास शरीर सन्यासी सन्यास आश्रम वाला ऐसा अपने आप को माने, उपाय दृष्टि से और अगला उपाय क्या दिख रहा है उनको चांदाल उपाधि लिख रहा है जिसे उसको कल हटो जब उसने ज्ञान की बात कह दिया तो ये भी अपने ज्ञान स्वरूप पहुंच गए दोनों में अभेजा तब तो उसने जब बोल गया ऐसा ज्ञान वाला निश्चित रूप से गुरु ही हो सकता है और तो फिर उसके पैर छूने लग गए प्रणाम कर दिए। और लेकिन उपाय दृष्टि से प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकता था इसलिए हट गया उसके चरण रज जहां थी उसको अपने मत्थे पकड़ लिया शंकराचार्य अद्वैत भाव द्वैत दृष्टि है व्यवहार जो करे तो करनी पड़े व्यवहार में आप जो है अभेद नहीं कर सकते अभेद पारमार्थिक दृष्टि से होता है और पारमार्थिक दृष्टि कौन से? आप जब व्यवहार का संबंध जोड़ना चाहेंगे तो अद्वैत भाव से संबंध जोड़ेगी द्वैत भाव से नहीं हो उपाय दृष्टिकोण में जो व्यवहार हो रहा है तब ऐसे ज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो प्रारक्रमाधीन होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व स्व संकल्पाधीन नहीं अतः इसलिए वह अतिवाद अति नहीं करेगा किंच के प्रसंग में तो उल्टा कहते हैं न संवंत कुमारी नारद जी को कोई पूछेगा तो बोलो तो हा भाई ब्रह्म कोई दिक्कत नहीं अति वन करो यार तुमको ब्रह्म ज्ञान है तुम सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि से अनुभव कर सकते हो तुम ब्रह्मा कर वृत्ति संपन्न है ब्राह्मी स्थिति है तुम क्यों छिपाते हो इस बात को बोलो मैं ब्रह्म हूं जैसे आज कल लोग कहते हैं कहो गर्व से कहो मैं हिंदू हूं ऐसा भी करे गर्व से कहो मैं ब्रह्म हूं फिर अति वन हो जाएगा नहीं नहीं? क्यों होगा परास्त करने थोड़ी कर बोल रहे हो? अब ये यथार स्वरूप का कथन कर रहे ऐसा कथन करना कोई अतिवादिता नहीं है नहीं और अतिवादी होते जो कह रहे वो द्वैत बुद्धि से अगले को शास्त्रार्थ आदि के द्वारा परास्त करने नीचा दिखाने इत्यादि के लिए जो होता है उसको यहां अतिवादी सबसे ले रहे इसलिए यह ब्रह्म अतिवादी नहीं होता फिर क्या होता है किंचा यह आत्मक्रीडो आत्मक्रीड आत्मनि एवडा क्रीडन युत्रदारादी स आत्मक्रीड अपने आत्मा क्रीडा करता है करता है जी जो व्यक्ति नृपुत्रादी बाहुष में क्रीड़ा खेल करने वाला नहीं व्यवहार करने वाला नहीं है ऐसे व्यक्ति का नाम आत्मक्रीड़ा तथा तो आत आत्मनि एव चरती रमण प्रीति स आत्मरती आप में ही रमण करता है प्रीति है जिसका ऐसे आत्मृति कहते हैं क्रीडा और रती अंतर क्या श्रम समझा क्रीडा बाय साधन सापेक्षा रतु साधन निरपेक्षा वायु विशे इति विशेष क्रीड़ा क्या है बायु साधन की अपेक्षा करता है वायु वस्तु को लेकर के स्थूल संबंध हो जाता है वो क्रीडा है। और जब बाह्य संबंध साधन की अपेक्षा नहीं है बायु विषय के साथ कोई संबंध नहीं है किंतु बाह्य विषय प्रीति मन में है उस प्रीति मात्र जो मन में विषय को देख करके भावना बन रही है उसका नाम रति। वस्तु सुंदर है वस्तु अच्छा है वस्तु मेरा हो जाए ऐसी से भावना कर जाएगा जब वस्तु को सामने देता अभी मिला नहीं ना मिल सकेगा शायद और मिल भी सकता है लेकिन वो भावना करते जाता है उस विषय के संबंध में क्या कोई भी चीज जो आप मार्केट दुकान में चले जाते हैं अनेक घड़ियां देखते हैं अरे ये घड़ी बड़ा सुंदर है वो घड़ी बड़ा सुंदर है जब दाम पूछते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। इतना नहीं नहीं भैया नहीं चाहिए फिर वो दिखाओ फिर वो दिखाओ होता कि नहीं होता किसी भी दुकान सब गई हालत पहले रहे थे कि हाँ ये बहुत सुंदर बहुत इसको दिखाओ वो जब रेट बोले तो नहीं ये नहीं चाहिए दूसरा दिखाओ फिर ठीक है बहुत बढ़िया लेकिन इसे और दूसरा दिखाओ दुकानदार इनको और सस्ता चाहिए इसे और बढ़िया नहीं चाहिए सस्ता तो इसीलिए कहते ये जो होती है ना मन में वो है रती और ये विषय लेकर संबंधी हो गया हां खरीद लिया आपने पहन लिया हर इस विषय संबंध को लेकर जो हो रहा है वो क्रिया तथा क्रियावान ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया यश सोया क्रियावान ध्यान ज्ञान वैराग्यादि क्रिया क्रिया से कर्मकांड नहीं लेना है यश सोया क्रियावान ऐसे मूल में विद्यमान जब पद को दो भिन्न-भिन्न पद मान करके ले रहे हैं आत्मरिथि अलग पद है क्रियावान अलग पद है और कुछ लोगों ने क्या कर दिया समाज कर एक पद बना दिया आत्मरिति क्रियावान उसके समय क्या अर्थ होगा वो तो कल विचार